फिर ऑफिसर अजय ने विक्रांत की तरफ देखते हुए उनके हाथ में एक पेपर पकड़ाते हुए कहा सर आप जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है पहली बात तो उस कॉलेज को बंद हुए पांच साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है बाद में उसे एक प्राइवेट मिडिल स्कूल के नाम से ओपन किया गया था लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उसे मिडिल स्कूल से प्राइमरी स्कूल बना दिया गया लेकिन अभी लगभग एक या दो साल पहले उसे भी बंद कर दिया गया अब तो स्कूल की सारी बिल्डिंग भी खत्म हो चुकी है वैसे भी जब पेट्रोलियम कॉलेज बंद हुआ था तभी वहां पर कॉलेज के नाम पर एक या दो कमरे बचे थे और फिर अब तो वो भी नहीं रहा वहा पर पार्क बना दिया गया है रूही ने अचंभित होते हुए कहा ओ यहाँ तो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही तेज विकास नहीं कर रही कम है स्कूल हटा के पार्क बना दिया लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया था उसके आधार पर और हमें कुछ पता लगा है ऑफिसर अजय ने तुरंत ही विक्रांत की टेंशन थोड़ी कम करते हुए कहा हमने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जो उस टाइम पेट्रोलियम स्कूल में काम करते थे हमें कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में पता लगा है जो कि इस टाइम यहाँ पर काम करते थे ये सब इन्फॉर्मेशन हमे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने दिया है लेकिन उम्मीद जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ जरूर पता लग जाएगा। तभी विक्रांत ने बीच में ही बोलते हुए कहा जयपुर पुलिस ने हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि केशव पंडित इस पेट्रोलियम स्कूल में साल उन्नीस में गया था और हमें ऐसे स्टूडेंट टीचर या ऑफिस के लोगों से मिलना होगा जो उस साल पेट्रोलियम स्कूल में थे विक्रांत की बात ध्यान से सुनने के बाद ऑफिसर अजय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ओके सर मैं समझ गया जल्दी ही हमें कुछ न कुछ लीड मिल जाएगा हमारी चार टीम एक्टिव है और सब लगातार मौजूद पुलिस की चारों टीम एक्टिव हो उठी शुरू में तो विक्रांत और ऑफिसर अजय को ये लग रहा था कि केशव के साथ पढ़े स्टूडेंट्स और टीचर्स को ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं होगा लेकिन जब पुलिस की टीम इस काम में लगी तब जाकर पता लगा कि उन लोगों का पता लगाना काफी मुश्किल है सुबह से ही चारों टीम इसी काम में लगी थी लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था ऐसा कई कारणों से हो रहा था पहली बात तो सबसे बड़ा कारण ये था कि पेट्रोलियम कॉलेज कई सारे स्कूल में परिवर्तित होता हुआ अंत में जाकर बिल्कुल खत्म हो गया ऐसे में उनके लिए उस टाइम का रिकॉर्ड निकालना काफी मुश्किल हो रहा था जब यहाँ पर केशव पढ़ता था कहने का अर्थ ये था की किसी भी टीचर या स्टूडेंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड अब अब मौजूद नहीं था। अब उस टाइम के लोगों को पता लगाने का सिर्फ एक ही जरिया था वो ये था कि उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जाए, या ऐसे लोगों का पता लगाया जाए जो स्कूल में उस टाइम थे और उनसे ही बाकी के लोगों के बारे में जाना जा सकता है दूसरी चीज भले ही पुलिस वालों को स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिल गए थे लेकिन फिर भी इनके पास टीचर्स और स्टूडेंट्स की कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं थी ये लोग सिर्फ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे इन्होंने तो कभी केशव का नाम तक नहीं सुना था इन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस टाइम ये पेट्रोलियम स्कूल काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था ख़ासतौर पर साल उन्नीस में तो ये स्कूल बहुत मशहूर था उस साल इसमें काफ़ी एडमिशन हुए थे उस साल यहाँ पर कुल सोलह क्लासेस चलती थी और हर क्लास में साठ साठ स्टूडेंट्स थे उसमें से भी अधिकतर स्टूडेंट्स दूसरे शहरों से आकर यहाँ पढ़ रहे थे ऐसे में उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है हालांकि पुलिस लगातार इस दिशा में काम कर रही थी उनके बारे में कुछ तो पता लग सके और केशव ने यहाँ पर पांच साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया था इन पांच सालों में कितनी फैकल्टी चेंज हुई और फिर कितने नए स्टूडेंट्स आए भी ये भी जानना मुश्किल ही है ऐसे में सिचुएशन काफी मुश्किल होती जा रही थी केशव के टाइम में कौन कौन यहाँ पर था और खास तौर पर वो लोग जो केशव पंडित को पर्सनली जानते थे या उसके फ्रेंड थे उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल था शुरू शुरू में क्या था कि इस स्कूल को यहाँ की रिफाइनरी द्वारा चलाया जाता था और तब उस टाइम ये माना जाता था कि जो भी इस स्कूल में एडमिशन लेता है और यहाँ से अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है उसकी रिफाइनरी में जौ पक्की होती थी लेकिन बाद में इस कॉलेज को रिफाइनरी ने बंद कर दिया फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस कॉलेज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलाया जाने लगा लेकिन तब इस कॉलेज की रेपुटेशन काफी डाउन हो चुकी थी रिफाइनरी का नाम हटने से जॉब की कोई गारंटी नहीं रहेगी ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखकर उन्हें सैलरी देने लगी फिर इसी वजह से काफी टीचर्स ने भी नौकरी छोड़ दी और स्टूडेंट भी बहुत कम हो गए धीरे धीरे स्कूल टूटता चला गया और अंत में बंद ही हो गया इसी वजह से विक्रांत और बाकी के पुलिस वालों का टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का पता लगा पाना बहुत ताजुब की बात नहीं थी दोपहर तक काम करने के बाद कुछ टीचर्स के बारे में पता तो चल गया था लेकिन इनमें से किसी के भी क्लास में केशव पंडित नहीं था ये लोग केशव का नाम तक नहीं जानते थे जब पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिला तब इन लोगों ने हर उस व्यक्ति को बुलाना शुरू कर दिया जिनका केशव पंडित से कनेक्शन होने की थोड़ी बहुत भी संभावना थी जब दोपहर में लंच का टाइम हुआ तब ऑफिसर अजय ने विक्रांत और रोही को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया उसने विक्रांत और रूही को जामनगर के फेमस लोकल रेस्टोरेंट में चलकर गुजरात के लोकल फूड का टेस्ट कराने का इनविटेशन दिया लेकिन चूंकि विक्रांत के पास टाइम की थोड़ी कमी थी ऐसे में उसने ऑफिसर अजय की इस इन्विटेशन को मना करके आस के ही किसी लोकल रेस्टोरेंट में ही खाने के लिए कह दिया इस टाइम इन लोगों की गाड़ी शहर के वेस्टर्न पार्ट में थी और ये शहर का पुराना इलाका था यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट भी लगती थी और इसी मार्केट के एक छोटे से रेस्टोरेंट में विक्रांत को लेकर अजय खाने के लिए पहुंच गया था लेकिन जैसा कि हर स्ट्रीट मार्केट में देखने को मिलता है वही हाल यहाँ पर भी था यहाँ पर भी रेस्टोरेंट में काफ़ी ज्यादा भीड़ थी और जब ये लोग अंदर खाने के लिए पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से इन्हें बैठने की जगह नसीब हुई वहाँ बैठने के बाद ऑफिसर अजय ने सबके लिए खाना ऑर्डर किया विक्रांत के बैठते रूही और अजय के साथ केस को लेकर बात करना शुरू कर दिया मुझे नहीं पता था कि केशव के कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा मैं सोच रहा हूँ कि अनुष्का को बोल दू कि वो केशव से बात करके उसके कॉलेज टाइम की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन तो पूछा ही जा सकता है जैसे कि केशव यहाँ किस क्लास में किस सेक्शन का स्टूडेंट था उसका क्लास टीचर कौन था या उस टाइम कौन सा स्टूडेंट उसका फ्रेंड था अभी विक्रांत बात ही कर रहा था कि उसके ठीक बगल वाली टेबल पर कुछ लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था ये लोग पूरी तरह नशे में धुत थे और काफी जोर जोर से हंसी मजाक करते हुए बातें किए जा रहे थे इन्होंने रेस्टोरेंट में इतना ज्यादा शोर मचा रखा था कि विक्रांत को रोही को अपनी बात सुनाने के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा था ऐसा पहले कई बार विक्रांत के साथ हो चुका था लेकिन पहले जब कभी इस तरह की सिचुएशन होती थी तब विक्रांत इसे अपने तरीके से हैंडल कर लेता था लेकिन अब चूंकि विक्रांत खुद के गुस्से को और मारपीट की आदत को थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है ऐसे में वो इन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था उसने एक नज़र इन लोगों को घूर कर देखा और फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए वो फिर से रूही से बात करने में लग गया उसने रोही की तरफ देखते हुए कहा अगर केशव हमें सब कुछ सच सच बता दे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि उसे स्कूल टाइम का कुछ याद ही नहीं है तो फिर इसका मतलब यह होगा कि वह हमसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रहा है और पक्का उसके कॉलेज लाइफ का कनेक्शन कहीं ना कहीं केस से जरूर है और वो जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें उसे सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उसे ये पता लग गया कि हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी नर्वस हो जाएगा हम्म मैं आपकी बातों से सहमत हूं बल्कि मुझे तो लगता है कि केशव को इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता ही नहीं लगने दे लगने देना चाहिए बल्कि अनुष्का को कहिए कि वह अपने हिसाब से उसे इंटेरोगेट करे और उससे इन्फॉर्मेशन निकाले रूही ने फिर कुछ सोचते हुए कहा उसे भी विक्रांत की आवाज़ सुनने में और अपनी बात विक्रांत तक पहुंचाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे में वो वहाँ बगल में बैठे लोगों की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगी वो भी इनकी हरकत से परेशान हो चुकी थी